बड़ी मिलता है इस प्रकार संघर्ष होता है उसका जो संस्कार बल होते हैं उन संस्कारों का विजय होता है ये भी एक और अवस्था आगे वो अवस्था है अत्यंत श्रद्धा की ज्ञान विज्ञान की बल और प्रशासद की इस विधि को लेकर व्यक्ति बैठ जाता है पढ़ जाता है नहीं ये काम मेरे को करना ही नहीं है चाहे मेरा मृत्यु क्यों ना हो जाए अथवा जाए जीवन आए अथवा चला जाए हानि हो अथवा लागो, हो मैं इस काम को नहीं करूंगा ये पाप अधर्म है न्याय जीवन तो क्षणिक है न जाओ कामा न भया न लोभा क्षणिक जीवन है इसके लिए पाप कर्म नहीं करूंगा और अपने संस्कारों को जितने भी बुरे होते हैं उनके प्रावी देता नहीं होने देता दबाया रहता है सुंदर रूप आएगा नहीं कोई बच्ची नहीं रुक दूंगा मैं लोग की वृत्ति सामने आएगी लोग के अवसर आएंगे बिल्कुल छोड़ देगा उसको अन्याय करने के अवसर आएंगे बिल्कुल अन्याय नहीं करेगा एक पैसे के लिए नहीं करेगा एक, एक लाख रुपए की बात तो दूर रही तो अपने जान विज्ञान को लेकर के अपने संस्कारों को दबाए रहता यह अवस्था होती है लेकिन जो ही होता है फिर वो संस्कार उभराते हैं उनके क्यों कि भी भावस्था को प्राप्त होते हैं संस्कार और आगे चल करके एक अवस्था ये बनती है पुरस्कार करते करते ईश्वर का ध्यान करते करते समाधि लगा लगा करके उन सारे संस्कार को चला होता अब कोई लोभ की वृत्ति नहीं कोई क्रोध नहीं कोई काम नहीं कोई ईर्ष्या नहीं कोई अहंकार नहीं चाहे रूप हो स्पर्श हो गंध हो कोई भी कोई विषय सामने आए कितना प्रलोभन सामने क्यों ना हो कोई वृत्ति उठती नहीं क्योंकि कारण नहीं बिना कारण के कार्य नहीं होता अंदर संस्कार है अं कार्य होता, तव ए कार्यता एत प्रक्रिया मो बता विषय मे ले का प्रयास कु अपे radha vai shyam ki tu कीति कृपा के कार्यो का सम्पादन कि लौकिक सुख और ईश्वर का आनन्दन की कीलना उपस्थित की आपके समक्ष ये उपनिषद के वाक्य लिखे है विवेकजीस अर्थ करके सुनाएंगे सुनाय के वाक्य का का एषा आनन्दस्य वह यह आनंद की मीमानसा होती है आनंद का विचार उपस्थित किया जाता है एक व्यक्ति युवा होए जवान होए, साधु और सज्जन हो उत्तम चरित्र का व्यक्ति हो युवा अध्यापक और अच्छा अध्ययन करने वाला हो अर्थात विद्वान हो जिसने खूब अच्छी प्रकार से अध्ययन किया हो पाठ सीखना अध्याय अध्यापक पाठना चाहिए अध्याय का भी है और अध्यापका भी पाठ है <laughs> अध्यायका में होगा कि अच्छा विद्वान हो पढ़ा लिखा हो और अध्यापक पाठ में अर्थ होगा की अच्छी प्रकार से पढ़ा सकता हो अध्यापक को आश्रेष्ठा द्रजिष्ठ हो बलिष्ठा हो कार उस ध्यान ऐसी उतर गया है दृढ़ कार्य है कि दृढ़ हो मजबूत शरीर वाला हो बलिष्ठ हो बलवान हो सत्य पृथ्वी सर्वा पूर्णा स्या और यह पृथ्वी सारी की सारी उसके लिए धन धन्य परिपूर्ण हो अर्थात वह सारी धरती का राजा हो चक्रवर्ती राजा हो स एक हो मानुषक आनंद यह है एक मनुष्य आनंद कहलाता है नीचे का प्रति के तो एक व्यक्ति जो सब प्रकार के गुणों से, से संबन्न है युवा है बलवान है बुद्धिमान है विद्वान है और चक्रवर्ती राजा है धन धान्य से संपूर्ण पृथ्वी का मालिक है और सारी प्रजा उसके अनुकूल है इतना सारा एक व्यक्ति का जो आनंद है वह एक मानुष आनंद कहलाता है अब ऐसे ऐसे सौ मानुष आनंद यदि हो तो उन सौ आनंदों को मिला दिया जाए तो उन सौ का मिलाकर के एक मनुष्य गंधर्व आनंद बनेगा फिर ऐसे ऐसे सौ मनुष्य गंधर्व आनंद इकट्ठे कर दिए जाए तो उन सबको मिला कर के एक देव गंधर्व आनंद बनेगा फिर ऐसे ऐसे सौ देव गंधर्व आनंद मिला दिए जाए तो उन सबका मिलाकर एक इतर आनंद बनेगा ऐ सौ पितर आनन्द मिला दि जो सबका मिला एक अव आनन्द बनेगा औरप्रकार सौ अजानज देव आनन्द बनेगा इस् प्रकार सौ कर्मा देव आनन्द मिला दि जोकेन्द तो एक देव आनंद मिला दि जोक इन्द्र आनन्द बनेगा सौ इन्द्र आनंद मिला दिये जा तो एक बृहस्पति आनंद बनेगा और सौ बृहस्पति आनंद मिला दिए जाए तो एक प्रजापति आनंद बनेगा और इस प्रकार के सौ प्रजापति आनंद मिलाकर एक ब्रह्म आनंद बनेगा इसका अभिप्राय ये हुआ की जो एक चक्रवर्ती राजा था जिसको इतने आनंद की प्राप्ति हुई थी ऐसे ऐसे दस महाशंख चक्रवर्ती राजाओं को जितना आनंद होगा उत आनंद एक ब्रह्मानन्द के बराबर होगा ये इस सारे प्रकरण का अभिप्राय तु ब्रह्मानन्दीमांसा सुनीं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये किषयो की अपनी मनगण कल्पना तो यहां पर जानने की चीजि ईश्वर आनन्द को समझाने के लिए यह ये सारे के सार वाक्य लिखे ग ईश्वर के आनन्द को समझाने के लिए लिखे गे और आप ध्यान देंगे व्यक्ति की बुद्धि चक्कर काटती है व्यक्ति कुछ विचित्सा होता है ईश्वर के आनंद को बल को ज्ञान को क्रियाओं को देख करके व्यक्ति बुद्धि की दौड़ धूप में विफल देखता अपने आपको ईश्वर के ज्ञान को देखो तो इतना आश्चर्यजनक है कि इसका एटी चोटी का पता ही नहीं है इतना अधिक मतलब और ईश्वर के बल को देखो तो कोई पता नहीं बल कितना लंबा चौड़ा क्या है उसी बाकी आनंद को देखो तो उसका कोई पता नहीं कितना लंबा चौड़ा है कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का आनंद बताया नहीं जा सकता ठीक है ना जी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता इसका क्या आनंद है यह बताया जा सकता है परीक्षा होती है ध्यान देना ध्यान से उत्तर देना नहीं यू नहीं आपने और उत्तर नहीं ढूंढना एक ही उत्तर देना है उत्तर देना है कि बताया जा सकता है या नहीं। नहीं। आगा। आगा। आगा। करो यानि अम पता <laughs> देख रहे कि चेत् गोलम अच्छा अस्तु एक औरी आबद्ध भगवान् का साक्षात्कार भगवान् को बताया नी जा सकता या बता सकता भगवान का वर्णन है मतलब नहीं किया जा सकता यही है ना अच्छा जब वर्णन नहीं किया जा सकता तो उसकी तो फिर शिक्षा भी नहीं दे सकते दूसरों को कुछ सुनि बात बताया जाता नहीं लिखा जाता नहीं तो उसको तो सिखा ही नहीं सकते आप क्यों आए यहां और हम तो रहे हैं। तो बहुत गलती हो <laughs> तो हो ना। ये के लगा को। अच्छा, जो से बहु गलतीम न अलभूषणी कविता गा झूमझो मूर आगच्छामो ते आया मया मैंने श्रंखा जानकर जिक्र रखी है कि ये वो लिखने आती रहेंगी आती है उनको सुधरा चाहिए जब वेदों उपनिष्द और दर्शनों के वाक्यों को व्यक्ति नहीं समझ पाए तो उन्होंने अर्थ गलत किया ऐसा हुआ है इसका ये अर्थ है कि ईश्वर का आनंद कितना लंबा दौड़ा है यह नहीं बताया जा सकता परंतु बताया जा सकता ईश्वर का ज्ञान कितना है सारा नहीं जाना बताया जा सकता पर ईश्वर का ज्ञान बताया जा सकता है कुछ आई बात समझ में जहां जहां एक प्रकरण आया ये आप समझना चाहिए कि ईश्वर में कितना ज्ञान है यह पूरा का पूरा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता किंतु जीण का जीवका जना वो जान सकता है उमात्मा का ज्ञान उपलब्ध कर् वक्ता यदि ऐता तु योग दर्शनकार ईश्वर का लक्षण नै कर्ता का समी बोलो यदि बता हि जाता योग दर्शनकार ईश्वर का, का लक्षण और कर वेदम ईश्वर का लक्षण आया फिर आर्य समाज के दूसरे दिन में ईश्वर का लक्षण महत्वीदान सरस्वती ने किया वो बिना करते उपनीष दौ में ईश्वर का लक्षण बार बार आता है वो भी ना करते इसलिए इस ये जो लोगों के दिमाग में ये भ्रांति आई है उस योग मार्ग पर चलने वालों को बहुत बड़ी हानि होता है रूप में देखिए वो ये है कहते हैं भगवान को जाना और बताया नहीं जा सकता वो कहने की बात नहीं बताने की कोई बात नहीं और एक पाठ करते हो नी ने अब चार आप इस वाक्य को खड़ा कर ले इसका क्या है न इटी ना इ क्या है ना इटी न इ न इ मिला क्याी के ई को क्या ए ए इती, इती। तो मिला सं बने न इधि केगे तु नेति सभी ऋषि कर्ले नेति भगवान् को नहीं जाना जा सकता को नहीं जाना जा सकता अब आपका नाम तो नहीं ना, एक आप माता सुवादको दो व्यक्तिचीत ईश्वर को वे दश्य कति हैदि भगवान् के विषय क्या चर्चा करे भगवान् के विषय क्यो बल लगा रहे हो। सेदशास्त्र हार वेद नेति नेति के न जान न बताया जा सकता अन्य मुडिया अपि पाणि फेर अव आकाशवाणी मि मुडिया बोल देदया दिमागरा अनेन इन उलझनों को सुलझाना चाहिए ये उलझने आपको योगा योगाभ्यास के मार्ग में आकर के रूप देगी एक ओर तो हम वर्णन करते हैं कि ईश्वर का आनंद है उसको लो प्राप्त करो जीवन को सबल बनाओ फिर इन वाक्यों का ये अर्थ करते हैं आप लोग भगवान को तो न जा सकता बताया जा सकता और ये जवाब रहेगा जो आप भगवान के विषय में यही सोचेंगे भगवान को नाम जान सकता न बता सकता अच्छा ये देखो इस नीति नियुक्ति का क्या है सामान्य शब्दार्थ हो गया नीति नहीं यह नहीं है यह नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सामान्य शब्दार्थ हो गया पर उपनी सत्र में जिस प्रकरण में ये शब्द आए हैं उसमें क्या अर्थ कहेंगे यह है जान देने की बात एक बात आवश्यक होती है कि प्रकरण को लेकर के ही शब्द का अर्थ ठीक बैठता जैसा प्रकरण चल रहा हो उस प्रकरण को आधार मान करके अर्थ बैठेगा कुलभूषण भी बोलेंगे हां बोलो क्या बोलना चाहते हैं अपीति hmm. है उ ला न न दो कोनसे उपवेदं किस प्रकरणी की तु तैारी कया करोते अब देखो एक प्रश्न आता है उपनिषद में ये चर्चा चल रही थी कि जीवात्मा कैसा है कैसा नहीं है और कहते हैं ये शरीर भी आत्मा नहीं है ये गोलक भी नहीं है ये सब कुछ निषेध करते चले गए वो पूर्व पक्षी ये जानना चाहता है कि भाई आपको उस आत्मा का स्वरूप दिखा दो और उत्तर देने वाला कहता देखो भाई आत्मा का स्वरूप शरीर की भांति नहीं दिख सकता आत्मा का स्वरूप पानी जल की भांति नहीं दिख सकता इधि आप आत्मा का स्वरूप दिखाने चाहो तो नहीं इति न ईटी ऐसा नहीं देख सकते आत्मा के स्वरूप को आंकड़ों से आत्मा के स्वरूप को आंकड़ों नहीं देख सकते पुनः क्या करो जीवात्मा को आप ज्ञान से जान सकते हो उसकी इच्छा प्रयत्न से जान सकते हो समाधि और समुद्धि से जान सकते हो पर आंखान के जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता यदि तुम यह चाहते हो हम आंखों के जीवात्मा को देखे ऐसा नहीं देख सकते ऐसा अब देखो कुंभुषण की जय का प्रकरण उठा ठीक है ना एक ऋषु तो हो गया हे? एक और दूसरा ऋतु जहां तक मुझे याद है भूल जाऊंगा तो फिर उसको देख लेंगे प्रकरण को दूसरा प्रकरण एक आया है याज्ञवलक के और मैत्री का संवाद है ना उसमें ये शब्द लगभग ऐसा ही मिलना चाहिए कुछ थोड़ी सी न्यूनता होगी तो देख लेना शब्द सप्रिय हो उस समय जिस समय याज्ञवलक के जी को लेकिन उस समय मैत्री को बुला के कहा नहीं? कि हे मैत्री ये धन सम्पत्ति सब कुछ लो और आप अपना इसका प्रयोग करती रहें ना मैं अब इस न्यास लेने वाला हूं क्या कहा तो मैत्री कह रहे महाराज जी कहां जा रहे हो धन सम्पत्ति तो यहां दे आप कहाँ जा रहे हो मुझे गच्चा उसका भाव सुनाता हूं संभी कथा है हे मैत्रेयी सारे काम दुनिया में आनंद के लिए किए जाते हैं पर जिस आनंद को मैं चाहता था वो गृहस्थ आश्रम में नहीं मिला ठीक है या नहीं है जी क्या गृहस्थम तेरे मिल जाएगा ब्रह्मांडा क्या छोड़ना पड़ेगा बोलो जी धर्म से तेरे आनंद मिल या छोड़ना पड़ता है तो ने कहा कि महाराजी मु वो बात बताओ कि बताहे उ मुझे मिला नहीं न दो अमृत खोज के लिए जा रहा हू जिके मे भावना पूर्ण अस्ति ये बता सारा सोना चान्दी धनसम्पत्ति आप मुझे दे रहे हो उसका भाव सुनाता हूं यदि पृथ्वी दीप्य ने परिपूर्ण आशा कि अमृता श्याम भाव सुना रहे क्या सारी पृथ्वी धन धाने से परिपूर्ण हो जा रहेगी तो क्या मैं अमृता तत्व को मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी ये उठाया किसने उठाया फिर कहा नीदी नहीं, थी, नहीं थी। क्या समझिए बोलो ने ने था ने था ने था ने था। आप देखो कौन पूछगी संगत लग रही है नहीं लग है जी <laughs> तो दो तो बताए बहुत हो गया और बताऊ तीसरा जी <laughs> तो तीसरा प्रकरण यह है उसका भाव बताता हूं आप जी एक भाव में एक प्रकरण आता है परमात्मा की महिमा गुणों का वर्णन चल रहा है ईश्वर के इंद्र इतने गुण हैं इतना आनंद है है जी ठीक है तो प्रश्न उठा कि जो आपने ईश्वर का ये वर्णन किया है इतना उत्कृष्ट वर्णन किया है कोई और भी चि बच गई है ने गी हि आदेश ने, थी, ने थी। ये पूरा उपदेश है इससे उत्कृष्ट वस्तु संसार में कोई नहीं बच गई गई गई तो वो तो <laughs> तो हो वो अब जहां बहु कहीं ये प्रकरण बोते उसका केवल एक भाग बचता है कि भई कहीं कहीं ईश्वर के गुणों का जो वर्णन चलता है अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत क्रिया है जी तो वहां पर ये संगति उस प्रकरण की कोई लगाए कि भई मैंने जो वर्णन किया है इतना ही भगवान का ज्ञान बल शक्ति नहीं है अब पॉली बात है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि बिना आकार प्रकार के भगवान का दर्शन होता नहीं वो चतुर्भुज होता है अवस्थ लेके आता है उपनिषद कार जब समझाना चाहता है व्यक्ति संसार को देखकर प्रभावित होता है और संसार की चीजों को वो ब्रह्म मानने के लिए तैयार हो जाता है तो उपनिषद कार ईश्वर संकेत कहते हैं देखो जिसको ब्रम्ह मानने जा रहे हो यदि आप सूर्य को ब्रह्म मानने की सोच रहे हो या चंद्र तारु को ब्रह्म मानने की सोच रहे हो वो कहते हैं न इति नीति ये ब्रह्म नहीं है ये भी ब्रह्म नहीं है ये भी ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। कहते है ये ब्रह्म नहीं है जिसको तुम ब्रह्म माने बैठे हो आई बात समझ में है जी? और जहां पर यह वर्णन आता है कि वाणी से नहीं बताया जाता उसका यही है कि जैसे लोग की चीजों को यूं इतना लंबा है यह कपड़ा इतना है ये ऐसे भगवान नहीं बताया जाता अब ध्यान देंगे आप इस ब्रह्मानंद का जो वर्णन है ये वर्णन ईश्वर के आनंद को बताने के लिए व्यक्ति सांसारिक विषयों को छोड़ देवे और योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करें आपने सुना है कि अब तक पुरानी साधकों ने तो सुना होगा कि ये आनंद की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो कितने समय तक आनंद भूमता है अपने आपको याद है या दोहराए इसको इसको ऐसे देखिए ये सृष्टि आपको देख रही है वैदिक परम्परा में इसकी रचना इसका वर्तमान का प्रलय इसकी गणना करते ऋषियों ने गणना की कि चार अरब बत्तीस करोड़ बरस तक संसार बना रहता है और चार अरब बत्तीस करोड़ तक संसार परलय रूप में रहता है और दोनों को मिलाओ तो आठ अरब चौसठ करोड़ इसका काल बनता है आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष इसका काल बनता है और आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष को आप छत्तीस हजार से गुना करो तो इसका 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बनता है 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष तक से गले और आनंद को भोगता है जहा चरना घूमना चाहता है वो इस रूप में रहता है और फिर वो मनुष्य जन्म लेता है इसलिए हमको इस मनुष्य जीवन में रहते हुए काल के पनम धन से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए और फिर हम लोग करवानी चाहिए इस वैदिक योग का यह दृष्टिकोण कभी नहीं होता ऐसा सोचने का इसका ढंग नहीं है कि सोचा करते हैं लोग कि योग का और संसार के उत्थान का कोई संबंध नहीं योग का और समाज का कोई आपस में संबंध नहीं है योग का और परिवार को सुधारने का कोई संबंध नहीं है परंतु यहां वैदिक योग में तो यह माना जाता है या है पहले स्वयं योगी बनो अपने आप को महान बनाओ और फिर सारे आश्रमों को सुधारो राजनीति को ठीक करो इस योग से लौकिक उपलब्धियां भी बहुत होती हैं वैदिक योग में ऐसी परंपरा नहीं है जैसे कि लोग ये मानते हैं कि योगी पहाड़ों पर चला जाता है और अपने दिन रात वहां ल रहता है समाधि को प्राप्त कर लेता है संसार से उसका कोई संबंध नहीं आज करके लोग ये गलत परंपरा एक वृद्ध व्यक्ति को मैं रोगी को रोहतक के बड़े अस्पताल में प्रवेश के लिए देगा ग्रामीण व्यक्ति थे बेचारे उनको पता ही नहीं उनको हमें धीरे धीरे ले गए बड़ा लंबा चौड़ा विभाग और मुझे इन कपड़ों में लोगों ने देखा और कह लीजिए महाराज जी आप कहां पर मैंने कहा जी बेचारा ग्रामीण व्यक्ति है इसको पता तो था नहीं मैं इसको बताने आया हूं इसको प्रवेश करवाऊ आपका क्या काम था साधु तो जंगल में पाठ भरे थे आप साधु हुए साधु यहां आते थे ये अंध लोगों ने छेड़ी अब समय है नी? ॐ यज्जाग्रतो दूर